श्री विष्णु पुराण 38वां अध्याय यादवों का अंतिम संस्कार परिक्षित का राज्याभिषेक कथा पांडवों का स्वर्गारोहण श्री पराशर जी बोले अर्जुन ने श्री राम और श्री कृष्ण तथा अन्य नए मुख्य मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रमशः उन सबके और धर्वदेह के संस्कार किए भगवान कृष्ण की उन सब उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया सती माता देवती जी भी मलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आनंद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन वसुदेव देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया तदनंतर अर्जुन उन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए द्वारका से निकली हुई भगवान कृष्ण चंद्र की सहस्त्रों पत्नियों तथा वज्र और अन्य अनेक बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे-धीरे चले हे मैत्रय कृष्ण चंद्र के मृत्यु लोग का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वरक्ष भी स्वर्ग स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसे दिन से यह ममीन दे महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जनशून्य द्वारका को समुद्रों ने डुबो दिया और केवल एक कृष्ण चंद्र क हे ब्रह्मान् उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण चंद्र सर्वदा निवास करते हैं वह भगवद्एश्वरय संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है उसके दर्शन मात्र से मानुष्य संपूर्ण पापों से छुट जाता है हे मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में बसाया उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ तब उन अत्यंत दुर्मद पापकर्मा और लुब्ध हृदय अभेर्दसियों ने परस्पर मिलकर सम्मति की देखो यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को ले जाता है हमारे ऐसे बल प्रशार्थ को धिक्कार है यह भीष्म द्रोण जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मती धनुष लेकर हम सबकी अवग्या करता है। फिर हमारी इन ऊंची-ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है? ऐसी सम्मति कर वे सहित्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, य लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान ना दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीर्ण अपने गांडीर धनुष को चढ़ाना चाहा किंतु वे ऐसा ना कर सके उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनाई से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली तो फिर तावे होकर अपने शत्रों पर बाण बरसाने लगे किंतु गांधीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बिंधा अर्जुन का उद्भवशीन हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहिरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर्ष समूह अर्जुन के देखते-देखते वे अहीर उन स्त्री रत्नों को खींचे-खींच कर ले जाने लगे तथा कोई-कोई अपने इच्छा अनुसार इधर-उधर भाग गई बाणों की समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया किंतु हे मुनि वे दस्यु उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे हे मनीष वरेष्ठ! इस प्रकार अर्जुन के देखते-देखते वे मलेशगण राष्ट्री और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जायशील अर्जुन अत्यंत दुखित होकर, हाँ कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो वही धनुष है, वह किंतु अशौत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के ना रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को जाय दे दी। देखो, मेरी वेही भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है, और मैं भी वही अर्जुन हूँ तथापि उन अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में स्वेच्छ मुझको तो छात्रों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहाँ यादव नंदन वज्र का राज्य किया। तदंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनीवर के निकट जाकर उन्होंने बिना पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर देखकर अपने चरणों की वर्णना करते देख मुनीवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतीहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धुली का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्महत्या की ह� जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्वेहिन हो रहे हो, तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो। हे अर्जुन, तुम रामानों को बिना दिए मिष्ठान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं अथवा तुम्हीं किसी ने मारा है तुम इस प्रकार श्रीहिन कैसे हो रहे हो तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया तुम्हारे ऊपर घड़े से छिलके हुए जल की छींटे तो नहीं पड़ गई अथवा तुमने किसी हिन्दुल पुरुष ने योद्धने पराजि� श्री पराशर जी बोले तब अर्जुन ने दीर्घ निहश्वास छोड़ते हुए कहा भगवन सुनिए ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत व्यास जी को क्यों सुना दिया अर्जुन बोले जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर पराक्रम श्री और कांति थे वे हमें छोड़कर चले गए जो सब समर्थ होकर भी हे मुने उन हरि के बिना हम आज तोड़माय पक्ले के समान नहीं सत्व हो गए हैं जो मेरे दिव्यास्त्रों दिव्यावानों और गानिव धनुष के मूर्तिमान मानसार थे वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं जिनकी करपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति और उन्नति तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान गोव जिनके प्रभावगनी में भीष्म द्रोण कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों शूर वीर दक्ष हो गए थे और कृष्ण चंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है।